आज अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आप सब आमंत्रित बंधुओं के इस अथाह जनसमूह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में भजन कितना लोकप्रिय हो चला है मशीनों के कोलाहल और दुख दर्द ने मानव मन को चारों ओर से घिर लिया है फिर भी इस निराशा वाले जीवन में एक दिया अपनी चमकदार और उज्जवल जोत से हर ओर भक्ति का प्रकाश फैला रहा है भजन सम्राट अनूप जलोटा के हृदय से छन छन कर निकले गरिमामय शाश्वत गंगा की तरह अविरल और पावन भजनों का ही प्रभाव है कि आज का वाचाल व्यक्ति सब कुछ बिसरा राम भजन सुनने बैठ जाता है लोगों में भजन के प्रति एक रुचि जागृत करा दी अनूप ने अनूप ने लोगों को यह मानने पर बाध्य कर दिया कि मन से लगन से जतन से गाया गया कोई भी भक्ति गीत किसी को भी ध्यान में उतार सकता है अनूप जब भी गाते हैं जहां भी गाते हैं वही स्थान और वातावरण पवित्र हो जाता है और सुनने वाला राममय हो जाता है यही अनूप को वो वरदान है माँ सरस्वती का कि अनूप के गाय भजन मन पर एक दिव्य प्रभाव छोड़ते हैं इस दृष्टिकोण से कि जो इन भजनों को सुने लाभान्वित हो संपन्न हो सुखी हो प्रस्तुत की जा रही है भजन यात्रा